देवी भागवत पांचवा स्कंध चंड मुंड का निधन तथा तो रक्त बीज के साथ देवी की बातचीत व्यास जी कहते हैं महाबली चंड और मुंड बड़े सूरवीर थे शुंभ की उपर्युक्त आज्ञा पाकर वे विशाल सेना को सांस लिए उसी क्षण सम्रांगण में जा धमके देवताओं का हित साधन करने वाली भगवती जगदम्बा वहां विराजमान थी उन्हें देखकर महान पराक्रमी चंड और मुंड उनसे कहने लगे, देवी तुम क्या देवताओं की मुंडिपूर्वकाले उग्र स्वभाव वाले निशुंभ को नहीं जानती सुंदरी तुम इस समय अकेली हो केवल सिंह तुम्हारी सवारी का काम दे रहा है दुर्बुद्धे इस स्थिति में भी तुम इस सब प्रकार की की सेनाओं के के संपन्न को जीतने इच्छा कर रही हो, कोई भी स्त्री अथवा पुरुष तुम्हें तुम्हें उत्तम परामर्श देने वाला नहीं मिला, देवता तो तुम्हारा ही विनाश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं दनभंगी तुम्हें अपने और शत्रु पक्ष के बल के विषय में विचार करके ही कार्य करना चाहिए अठारह भुजाए होने के कारण जो तुम अभिमान करती हो वह बिल्कुल व्यर्थ है श्रम युद्ध में बड़े कुशल है उन्होंने देवताओं को परास्त कर रखा है भला उनके सामने इन व्यर्थ की बहुत सी भुजाओं से अथवा आयुधों से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो सकता है इस अवसर पर एरावत की सूढ़ काट डालने वाले हाथियों को विद्ध करने में कुशल तथा देवताओं को हरा देने वाले महाराज शुम्भ का मनोरथ पूर्ण करना ही तुम्हारा परम कर्तव्य है कांते तुम व्यर्थ गर्व करती हो हमारे प्रिय वचन का अनुमोदन करो विशाल लोचने यही करने में तुम्हारा हित है यही कार्य तुम्हारे लिए सुखदाई एवं दुख का नाश करने वाला है शास्त्र के रहस्य को भली भांति जानने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दुखदायी कार्यों को दूर से ही त्याग दे और सुखप्रद कार्यों का सेवन करें कोयल के समान मीठे वचन बोलने वाली देवी तुम बड़ी विदुषी हो शुंभ के महान बल पर दृष्टिपात तो करो देवताओं का समाज उनके द्वारा कुचल डाला गया है इसी से उनका प्रशंसनीय प्रभुत्व तो प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष प्रमाण छोड़कर अनुमान का आश्रय लेना बिल्कुल व्यर्थ है संदेहास्पद कार्य में विद्वान पुरुष प्रवृत्त नहीं होते दैत्यराज शुंभ को संग्राम में कोई भी जीत नहीं सकता वे देवताओं के घोर शत्रु हैं इसीलिए स्वयं न आकर देवतागण उनके समक्ष तुम्हें प्रेरित कर रहे हैं ये देवता मीठे वचन बोलते हैं तुम उनके वाकजाल में फंस गई हो इनकी शिक्षा के रग रग में स्वार्थ भरा है इससे तुम्हें महान क्लेश भोगना पड़ेगा स्वार्थवश मित्रता करने वालों को छोड़कर धार्मिक मित्रता का ही अवलंबन करना चाहिए देवता अत्यंत स्वार्थी हैं। मैंने तुमसे यह बिल्कुल सच्ची बात कही है इस समय महाराज शुम्भ के हाथ में विजयश्री है अखिल भूमंडल के ये स्वामी हैं। देवताओं पर भी इनका अधिकार है ये बड़े सुंदर सुयोग्य शूरवीर और रस शास्त्र के विशेषज्ञ हैं तुम इनकी सेवा में उपस्थित हो जाओ महाराज शुम्भ की आज्ञा से संपूर्ण लोगों की संपत्ति भोगने का सुअवसर सहज ही तुम्हें प्राप्त होगा तुम भली भांति विचार करके इन सुयोग्य स्वामी को पति बनाने का लाभ हाथ से मत जाने दो